से क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान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 बाघा जतिन का असली नाम था मूल नाम था जतेंद्र मुखर्जी और उनका जन्म 8 दिसंबर सन अठारह को बंगाल के कुस्तिया जिले में हुआ था अब यह जिला बांग्लादेश का हिस्सा है जितेंद्र मुखर्जी को बड़े होने पर कसरत और पहलवानी का शौक लग गया और जल्दी ही वे एक बहुत मजबूत कदकाठी के मालिक बन गए ये सन 1905 की बात है जब जितेंद्र मुखर्जी के गांव के आसपास एक आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा था इस नरभक्षी बाघ की दहशत की वजह से गांव वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया था ऐसे ही आतंक के माहौल में एक रोज जतेंद्र मुखर्जी का आमना सामना उस आदमखोर बाघ से हो गया जतेंद्र मुखर्जी के हाथ में सिर्फ एक खुखरी थी यानी ये खंजर था जिसका इस्तेमाल सामान्यतया गोरखा लोग करते हैं जतेंद्रनाथ मुखर्जी इसी खुखरी को लेकर उस खुंखार आदमखोर बाघ से भिड़ गए काफी देर तक दोनों में कुश्ती चली और उसके बाद जतेंद्र मुखर्जी ने अपनी खुखरी से उस आदमखोर बाघ के गले में इतने वार किए कि उस खुंखार बाघ ने दम तोड़ दिया मरने के पहले इस आदमखोर बाघ ने जितेंद्र मुखर्जी का एक घोटना ही छबा लिया जितेंद्र मुखर्जी को एक डॉक्टर से अपना इलाज कराना पड़ा क्योंकि उनके पास डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने उस डॉक्टर को उस बाघ की खाल ही भेंट कर दी टाइगर स्किन तोहफे में दे दिया बाघ को मारने के बाद जितेंद्र नाथ मुखर्जी पूरे इलाके में नायक बन गए लोगों ने उन्हें बाघा जतीन यानी टाइगर जतिन कहना शुरू कर दिया और फिर वे पूरी ज़िंदगी बाघा बाघा जतिन जतिन के नाम से ही जाने जाते रहे। धीरे धीरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए और अरबिंदो घोष की प्रेरणा से उन्होंने जुगान्तर नाम का एक क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन किया और कालांतर में बाघा जतिन जुगान्तर के कमांडर इन चीफ यानी सर्वोच्च सेनापति भी बने की मित्रता नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य नाम के एक क्रांतिकारी से हुई। ये वही नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मानवेंद्र राय के नाम से मशहूर हुए मानवेंद्र राय एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट विचारक चिंतक थे और उनकी बात लेन भी ध्यानपूर्वक सुना करते थे तो बाघा जतिन और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य की जोड़ी ने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया उस समय यूरोप में युद्ध के बादल छाने लगे थे और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई थी हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और इसलिए क्रांतिकारियों ने जर्मनी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बाघा जतिन ने कलकत्ता में रहने वाले जर्मन कौंसल जनरल से संपर्क किया उन्हीं जनों जर्मनी के युवराज यानी क्राउन प्रिंस ने कलकत्ता का दौरा किया और बाघा जतिन ने उनसे भी मुलाकात की जर्मनी इस बात के लिए राजी हो गया कि वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों की पैसे से और हथियारों से मदद करेगा उन्नीस में पहला विश्व युद्ध यानी पहली आलमी जंग शुरू हो गई इसके बाद यह तय हुआ कि हथियारों से भरा हुआ जर्मनी का एक बहुत बड़ा जहाज सुमात्रा के रास्ते होते हुए आएगा और फिर अंडमान निकोबार पर कब्जा किया जाएगा और काला पानी की स्वाधीनता सेनानियों को आजाद कर दिया जाएगा उसके बाद ये जहाज उड़ीसा के बालासोर तट पर पहुंचेगा और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जर्मन हथियार सौंपे जाएंगे इस योजना के मुताबिक नौ सितम्बर सन उन्नीस सौ पंद्रह को बाघा जतीन और उनके सोर में समुद्र तट पर पहुंच गए और समुद्र तट से कुछ, कुछ, कुछ जासूसों ने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी थी और थोड़ी देर बाद अंग्रेजों की पुलिस ने और सेना ने धान के खेत में छिपे इन क्रांतिकारियों को घेर लिया अंग्रेजों के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे जबकि क्रांतिकारियों के पास सिर्फ पिस्तौल थी लेकिन मुठभेड़ मुठभेड़ घंटे तक चली। बाघा जतिन इस में बुरी तरह घायल हो गए उन्हें बालासोर के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अगले रोज यानी 10 सितंबर सन उन्नीस को उन्होंने दम तोड़ दिया और बाघा जतीन सिर्फ छत्तीस साल की उम्र में शहीद हो गए बाघा जतिन के अनेक साथी भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए साथियों, महात्मा गांधी उनके प्रशंसक थे। और गांधी जी ने बाघा जतीन को एक दैवीय व्यक्तित्व यानी डिवाइन पर्सनैलिटी घोषित किया आपको यदि कभी कलकत्ता जाने का मौका मिले तो बाघा जतीन की मूर्ति देखना नहीं भूलिए यह मूर्ति विक्टोरिया मेमोरियल के सामने है और इसमें बाघा जतीन एक घोड़े पर सवार दिखाई दे रहे हैं सन 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान मुजिब रहतीन को अपना नायक घोषित किया आज भी बांग्लादेश में बाघा जतीन की एक नायक के रूप में पूजा की जाती है तो साथियों ये थी अमर क्रांतिकारी जतेंद्र मुखर्जी उर्फ जतीन की दास्तान, अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ मैं हाजिर होगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान